लुड़कने वाला कद्दू एक वक्त का किस्सा है एक खतरनाक जंगल की बाहरी किनारे पर एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी वो तनहा थी और वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी जो अपने शाहर के साथ रहती थी जंगल के पार दूसरी तरफ एक दिन जब बुरी खातून इसे और बर्दाश्त ना कर सकी उसने अपनी बेटी क ایس خطرناک جنگل سے अकेले اکیلے کیسے जंगल جنگل بھرا है جنگلی जानवरों और خونشار داریندوز سے. خیر، جانور انسانو سے سیادا همارے جذبات پہچانتے ہیں. اگر وو خوف دیکھتے ہیں تو وو حملہ کرتے ہیں. اگر وو قوت ور محبت देखते ہیں تو خونشار باشین دیوی حملہ نہیں کرتے. کیو کی جانورو می بی احساس ہوتا ہے. اس مامlé می وو بیکل انسانو کی ہی مانند ہوتے ہیں. جنگل سے گزرتے आपको तो डर लगेगा ओ, जंगल हमें वो सब चीजें देता है जिनकी हमें जरूरत है जलाने के लिए लकड़ी दरियाओं के लिए पानी हमारी फसलों के लिए बारिश ये दुनिया की सबसे दोस्ती भरी जगह है खौफ इस बात का मैं जानवरों से बात करूंगी जानवरों से बात करोगी ये तो बड़ी अजीब बात है जैसा कि मैंने कहा कि जानवर शायद मेरे और फिर वो उसी तरह से जवाबी कार्रवाही करेंगे। पर हर हिंसक दरिंदों को भी खाने की जरूरत होती है। वो मुझे गुजर जाने देंगे अगर मेरे माकूल एहसास को नुमाया किया. वही एहसास जो जानवरों की भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो बिल्कुल इंसानों की मानिंद वैसी ही ताकतें और कमजोरियों के लि� बहुत-बहुत शुक्रिया पर मैं अकेले ही सब ठीक-ठाक संभाल लूँगी तो अगली सुबह बुढ़िया अपनी बेटी के घर जाने के लिए अपने गांव से रवाना हो गई वो जंगल के अंदर गई और अभी एक घंटा भी नहीं गुजरा था कि इसने भेड़ियों को गुर्राते हुए सुना इससे पहले कि वो कुछ और जान पाती भेड़िया ठीक उसक मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे तुम्हें अपना खाना बनाना होगा। मेरे प्यारे भील, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम बहुत भूखे हो। पर मेरी तरफ देखो, मैं इतनी दुबली, पतली और हड्डी चमड़ा हूँ। बस एक ज़हिफ़ खातून हूँ। तुम जैसे इतने बड़े शिकारी किले में कितनी आसूदगी अत पर मुझे खाना होगा, चाहे ये इतना मजेदार खाना ना हो। तुम मेरे लिए एक हफ्ता क्यों नहीं रुक जाते? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वो मुझे इतने लजीज पकवान और घी मक्खन खिलाएगी कि मैं जल्दी ही काफी मोटी हो जाऊँगी। तब तुम मुझे खा लेना, मेहरबानी करके। अब जब गुजर जाने दो। इस बार तुम जो इस जंगल के माहिर शिकारी हो आसानी से जंगल में कोई और शिकार कर सकते हो पर एक हफ्ते बाद में और ज्यादा मोटी ताजी और ज्यादा लजीज हो जाऊँगी ये मशविरा बुरा नहीं लगता ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो भेड़िये ने बूढ़ी खातून को गुजर जाने दिया कुछ घंटों के बाद उस खातून न बुड़ी खातून, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे तुम्हें अपना खाना बनाना होगा। मेरे अजीज टाइगर, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम भूखे हो। पर मेरी तरफ देखो, मैं इतनी दुबली, पतली और हड्डी चमराहूँ, बस एक ज़िफ़ खातून तुम जैसे इतने ताकतवर टाइगर को मैं कितनी आसूं कि � एक भेड़िया ने भी तुम्हें नहीं खाया। तुम जानते हो कि यहां से थोड़ा दूर नीचे भेड़िया रहता है। क्या उसने पहले मुझे नहीं देखा होगा? जाओ और उससे पूछो। और उसने मुझे अपने जायके के मुताबिक बहुत हड्डी चमड़ा पाया। और तुम और तुम ताकतवर टाइगर जो उससे इतने बड़े और ज़ीम हो क्या तुम मुझे खाओगे? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वो मुझे इतने लजीज पकवान और घी मक्खन खिलाएगी कि मैं जल्दी ही काफी मोटी और लजीज हो जाऊँगी। तुम मुझे खा सकते हो इससे पहले कि भेड़िया मुझ तक पहुँचे। मेहरबानी करके अब मुझे जाने दो। मैं जल्दी आऊँगी। ये बुरा मश्विरा नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम यकीनन मुझे इससे बेहतर खुराक का हक है। खातून बहुत जल्दी-जल्दी आगे जाने लगी, जब उसने एक और शेर की दहाड़ सुनी, झाड़ियों से निकला बब्बरशेन। शेर ही खातून, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे तुम्हें अपना खाना बनाना होगा। मेरे अजीज शेर, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम भूख पर मैं एक ऐसा खाना हूँ जो एक बेबस टाइगर और भेड़िये के काबिल भी नहीं है। जब उन्होंने मुझे नहीं खाया तो तुम मुझे कैसे खा सकते हो, ताकतवर शेर जंगल के बाश्शा? तुम मुझे खाना कैसे खुबूल करोगे? सच में? क्या एक भेड़िये ने भी तुम्हें खाने से मना कर दिया? मैं जिंदा हूँ और � पेश। उन्होंने मुझे अपनी पसंद के मुताबिक बहुत हड्डी चमड़ा पाया। तुम मेरे एक हफ्ता क्यों नहीं रुक जाते? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वो मुझे इतने मजेदार नजीस पकवान और घी मक्खन खिलाएगी ताकि एक हफ्ते में जब तुम मेरा शिकार करोगी तो मैं और ज़्यादा मोटी ताज़ी हो जाऊँगी। ये बुर बूढ़ी खातून अपनी बेटी के घर पहुंची उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हुई बूढ़ी खातून उसके साथ एक हफ्ते रही और फिर उसके वापस जाने का वक्त आ गया मां आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो मेरी बच्ची अब मुझे घर वापस जाना चाहिए मां तोरदीन और रुक जाओ ना प्लीज मुझे अब घर की याद आ रही है मेरी बच्ची मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करोगी जो आप कहो मां बस मेरे लिए एक बड़ा सा लाओगी लाओगी ना। बेटी ने सचमुच एक बहुत बड़ा सा कद्दू ढूंढा और दोनों ने मिलकर उसके अंदर से सारा गुदा निकाल दिया और बूढ़ी खातून उस खोल के अंदर बैठ गई उसकी बेटी ने कद्दू को जंगल में लुड़का दिया कद्दू बबर शेर के सामने से गुजरा हे लुढकते कद्दू क्या तुम गांव से आ रहे हो आ मही से क्या तुमन उसे भी तकरीबन आज वापस आना चाहिए। जंगल के बाश्शा के लिए ये कैसा आम सवाल है जो तुम पूछ रहे हो? क्या एक बूढ़ी खातून कद्दू की सवारी करके आएगी? बस उसके लिए ही यहीं इंतजार करो। <laughs> मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ एक बूढ़ी खातून कद्दू की सवारी नहीं कर सकती। <laughs> ओह म कद्दू और बुरी खातून जंगल में लुढकते रहे जब तक कि शेर ने उन्हें नहीं रोका। हे लुढकते कद्दू, क्या तुम गांव से आ रहे हो? हाँ, वहीं से। क्या तुमने वहाँ एक बुरी खातून को देखा? उसे भी तकरीबन आज वापस आना चाहिए। एक टाइगर के लिए ये कैसा आम सवाल है जो तुम पूछ रहे हो? क्या तुम सोचते हो वो बूढ़ी कद्दू की सवारी करके आएगी और तुम सोचते हो कि अगर वो ऐसा करती थी तो वो ताकतवर शेर उसे सवारी करने देता हाँ बेशक मैं तो बस मजाक कर रहा था मुझे मालूम है कि एक बूढ़ी खातून कद्दू की सवारी नहीं कर सकती और अब लुढकता हुआ कर दूल्हकता लुढकता पहुँचा भेड क्या तुम गांव से आ रहे हो हां वहीं से क्या तुमने वहां एक बूढ़ी खातुन को देखा उसे भी तकरीबन आज वापस आना चाहिए यह कैसा हमकाना सवाल है जो तुम पूछ रहे हो क्या तुम सोचते हो कि एक बूढ़ी खातून कद्दू की सवारी करेगी और तुम सोचते हो कि शेर और टाइगर उसे जाने देंगे तुम कितने हमक हो मैं मैं तो बस मजाक कर रहा था लुढ़कते रहो कद्दू हम hmm. hey. एक मिनट को, कब से कद्दू भी बोलने लगे? मैं इस आवाज से वाकिफ हूँ, बूढ़ी खातून तुम कद्दू की सवारी कर रही हो, बाहर निकलो, अन्य मैं तुम पर झपटूँगा। तो तुमने पता लगा लिया, तुम कितने दानिशमंद हो, उस ताकत पर टाइगर से भी ज़्यादा चालाक और यहाँ तक कि जंगल के बाँसुरी शेर से भ <laughs> کون دنیا کو بطانی کیلئی رہے گا؟ تمہاری دانشمندی کے اور تمہاری سمجھداری کے کس سے؟ سوچو تو زرا؟ اطلب؟ کیونکہ تم نے مجھے لیا ہے اور تم مجھے کھا ہو میں مر تو دنیا کو یہ کون بطائے گا کہ تم دانشمند ہو کیا تم ٹائگر اور شیر تمہارا یقین کریں گے؟ بلکل بھی نہیں آہ، نحن، और अगर तुम मुझे जाने दोगे तो टाइगर और शेर ही क्यों मैं अपने गांव में जाऊंगी और मैं पूछ इंसानियत को बताऊंगी कि भीड़ सबसे दानिशमंद है पूरी दुनिया में सबसे दानिशमंद बाशिंदा है चालाक और दानिशमंद ताकतवर भाग से यहाँ तक कि खुद जंगल के बाश्शा शेर से भी फिर एक इंसान दूस پوری دنیا جان جائے گی کہ میں بھیڑیا، شیر اور بببر شیر سے بھی زیادہ شاندار ہوں. Oh, جاؤ بوری خاتون جاؤ اپنے گاؤں میں جاؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ انہیں بتاؤ کہ میں پورے جہاں میں سب سے شاندار باشندہ ہوں. جلدی جاؤ اس طرح بوری خاتون نے خود کو بچا لیا اور محفوظ گھر پہنچ گئی जब उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने पूछा कि उसने रास्ते में जंगली जानवरों का मुकाबला कैसे किया बूढ़े खातून ने बस इतना ही कहा गुरूर और खुद परस्ती में होश खो बैठना सबके लिए खराब होता है चाहे वो इंसान हो या जानवर वो कितना सच कह रही है है ना